काफी चीजें जो है इसके ऊपर बताई जा चुकी है बीच बीच में लेकिन आज खास इसी विषय को बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से आपको बताने की कोशिश हम लोग करेंगे तो आज के इस ग्लोबल वार्मिंग इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं हमेशा की तरह तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी समय के बाद आपसे फिर रूबरू होने को एक मौका मिला है और ग्लोबल वार्मिंग इस विषय पर आप बात करने वाले हैं आज तो हमें काफी जो चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल शब्द हो गया है देश विदेश में इसके बारे में चर्चा होती रहती हैं लेकिन पूरी तरह से जानकारी लोगों के बीच में नहीं है तो हो सकता है कि आज जिस चर्चे में जो सवाल जवाब हमारा रहेगा उस विषय के माध्यम से इस चर्चा के माध्यम से लोगों तक सही ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में पता चलेगा ऐसा मैं आशा करता हूं तो आप सभी का श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में संडे है छुट्टी फरमा रहे होंगे और शाम का वक्त है शायद आप आराम से बैठ इन चीज़ों को सुन रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने इन चीज़ों को तो राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहला प्रश्न यही कहूँगा यही करूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं रमेश जी आपने सही कहा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में न्यूज़पेपर में टीवी में और डिस्कशंस में मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं और ये शब्द जो आज से कुछ दशकों पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था कोई ऐसा शब्द सुना नहीं गया था तो आज इसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि ये एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हमारे सामने दुनिया में आया है और जहां तक हम इसके बारे में आपको आपके श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होता क्या है तो हम जैसे जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों जो है एक हवा या एक डिफरेंट टाइप के गैसेस का एक पूरा घेरा सा होता है और इस हाँ वायुमंडल में पूरा डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं और ये डिफरेंट गैसेस का हमेशा एक संतुलन अपना होता है जिसका संतुलन होने से हमारी पृथ्वी पर जो हमारा जो भी रूटीन है या दिनचर्या है या जो पृथ्वी की जो बनावट है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, चलती रहती है और अभी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि जो गैसेस हैं वायुमंडल के अंदर उनका संतुलन बिगड़ गया है और इस संतुलन बिगड़ने की वजह से जो हमारे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है या समुद्र के पानी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया है और यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसी को ही मोटे शब्दों में आम भाषा में हम लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अब सवाल ये उठता है कि ये टेम्परेचर कैसे बढ़ने लग गया वायुमंडल का तो इसके लिए हम लोगों ने शायद सुना होगा कि एक गैसेस कहलाती हैं जिसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड है मिथेन है नाइट्रस ऑक्साइड है या पानी की वेपर्स है ये गैसेस जो हैं ये आ, हमारे जो धरती के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है मनुष्यों द्वारा उसकी वजह से ये पैदा हो रही हैं और ये पैदा हो करके स्पेस की तरफ वायुमंडल की तरफ जाती हैं और जब ये वहाँ पर जा इकट्ठा होती हैं तो ये सूर्य की गर्मी को अब्ज़र्व कर लेती हैं और अब हाँ अब ये हो रहा है कि जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं वो इतनी अधिक मात्रा में वायुमंडल में इकट्ठा हो गई हैं कि ये जो गर्मी जो एब्जॉर्व कर रही है गर्मी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रही है अगर ये गैसेस की मात्रा ज़्यादा नहीं होती तो ये स्पेस की तरफ जो गर्मी है वो निकल जाती है इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो अभी पिछले कुछ दशकों से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये वायुमंडल में बहुत तेजी मात्रा से बढ़ रही हैं और इनका रमेश जी मुख्य कारण शायद हम लोग जानते होंगे कि आजकल जो पेट्रोल है डीजल है कोयला है इनका जो इस्तेमाल हो रहा है अंधाधुंद मनुष्यों द्वारा उनसे सबसे ये ग्रीन हाउसेज गैसेस जनरेट हो रही हैं और देखिए आजकल जंगल काफी काटे जा रहे हैं इंडस्ट्रीज काफी लगाई जा रही हैं पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा हो गया है तो ये सारे कारण जो हैं वो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जुम्मेदार है और इसका जो असर है वो अभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ने लग गया है हम लोग कभी कभी सुनते हैं पढ़ते हैं कि आर्कटिक रीजन में ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं उससे समुद्रों का पानी का लेवल जो है वो बढ़ने का जो है वो एक वार्निंग इशू हो रहा है और अमेरिका की एक एजेंसी है नासा इसके अनुसार अभी इन्हीं ने एक आंकड़ा कुछ सालों पहले रिलीज़ किया था जिसमें इन्हीं ने एक चेतावनी दी है कि 1906 से लेकर 2005 के बीच में हमारी पृथ्वी का जो टेंपरेचर है वो दशमलव छ से लेकर दशमलव नौ डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है और पिछले 50 सालों में ये टेम्परेचर बढ़ने की दर जो है वो दुगनी हो चुकी है तो अब वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर ये फ्यूल का इस्तेमाल कम नहीं हुआ और हमने ये समय रहते हुए ग्रीन हाउसेस गैसेस को बढ़ने से नहीं रोका इसको चेक नहीं किया गया तो शायद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से नहीं रोक सकेंगे और आने वाले समय में इसके काफी घातक परिणाम होंगे और ये परिणाम क्या होंगे इनके संकेत जो है रमेश जी आजकल सामने आने लग गए हैं ये ये चेतावनी जो है वैज्ञानिकों की जो है वो ये नजर आने लग गई है राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि ये ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी दिया और साथ ही साथ एक और बात मन में आता है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चेतावनियाँ हम सभी को मिलती रहती है लेकिन अब करे भी तो क्या करें ऐसी सिचुएशन हमारी है और जिन लोगों के पास इसकी जानकारी है और उनके पास सामर्थ्यता नहीं है कि वो ठीक कर सकें जिनके पास जानकारी नहीं है वो लोग इस बात से अनजान है कि हमें क्या करना है तो आगे से हम लोग इस बात पर भी सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरा ये भी है ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी पर बढ़ रहा है इसकी वजह क्या हो सकता है क्या कारण हो सकता है इसके कारण तो बहुत से हैं इसमें दो प्रमुख कारण हैं एक तो नेचुरल कारण है और दूसरा एक मैनमेड कारण होते हैं जो मनुष्यों की वजह से होते हैं तो नेचुरल कारण में हमने सबने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है प्राकृतिक कारणों की वजह से वो कोई भी कारण हो सकता है तो उससे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे जंगल जो है वो जल जाते हैं और जब जंगल जलते हैं तो वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो गैसें हैं वो पूरी की पूरी आसमान में वायुमंडल में जाके इकट्ठा होती हैं तो जिससे जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है और जो दूसरा है कि मनुष्यों द्वारा जो इंड्यूस किए हुए कारण होते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि मनुष्य भी आजकल जो है वो जंगल काटने काटते हैं और जंगलों में आग लगा देते हैं या फिर डेवलपमेंट के लिए चाहे वो घर बनाना हो या फैक्ट्री लगाना हो या लकड़ी की रिक्वायरमेंट जो है वो उसको पूरा करने के लिए आजकल अंधाधुन जंगलों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तीसरा इसका कारण यह है रमेश जी कि जो आज देखिए कि फॉसिल फूल जो फॉसिल फूल से मेरा मतलब जो ऐसे फ्यूल जो ज़मीन से निकाले जाते हैं जिसमें पेट्रोल है डीजल है कोयला है आज इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे विश्व में ये चाहे गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हों या कोयला कोयले को हम बिजली बनाने में इस इसका इस्तेमाल कर रहे हों ये अल्टीमेटली ये जो जलते हैं तो इसमें काफ़ी गैसेस उत्पन्न होती हैं और ये गैसेस जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा करते हैं और अल्टीमेटली जो है यही गैसेस जाके वायुमंडल में इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने का काम करती हैं और आ, शायद लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि आज पूरे विश्व में आ, जो बिजली का उत्पादन हो रहा है हमारा देश भी उसमें शामिल है 75 परसेंट जो हम अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं वो एक केवल फॉसिल फ्यूल ज, जला करके ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो गया है लैंडफिल जो है वो लैंडफिल शायद समझते होंगे कि जो जहाँ पर ये हमारे शहरों में कचरा घरों से निकाल करके म्यूनसिपलिटी वाले फेंकते हैं तो उसको लैंडफिल बोलते हैं तो लैंडफिल भी जो है वो हमारे पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्रोत हो गए हैं क्योंकि तो जब कचरा वहाँ फेंका जाता है तो बाद में उसको जो है जला दिया जाता है वहाँ पर और उसका डिस्पोजल जो है वो जला किया जा रहा है तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूसली लैंडफिल एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन या नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें जो है वो लगातार एटमोसफेयर में जाती रहती हैं और यही गैसेस जो है फिर वायुमंडल में इकट्ठा होकर के ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट कर रही है और इसका चौथा कारण रमेश जी है कि आज जनसंख्या जो है हमारे हमारे देश की हो या पूरे विश्व की हो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जन जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के माने ये है कि हमें ज़्यादा खाद्य पदार्थों को पैदा करना पड़ता है ज़्यादा कारें सड़कों पर चलती हैं ज़्यादा घर बनते हैं और ज़्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज हो रही है तो ये जो है फिर ये डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट करती जा रही है और इसका एक और कारण है जैसे माइनिंग है जो फॉसिल फूल हैं जो आज से 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले जो इनकी माइनिंग की जाती थी, थी आज हमारे रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि इनकी माइनिंग भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त की जा रही है तो ये ये अल्टीमेटली क्या कर रही है ये भी सब इस्तेमाल हो रहे हैं जलाए जा रहे हैं तो वो गैसेस को बढ़ा रहे हैं और ये गैसेस जब बढ़ रही हैं तो ये हमारा बैलेंस बिगाड़ रहे हैं इसके बाद एक और चीज़ है जो हमारे सारे किसान भाई जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आजकल इस्तेमाल हो रहा है तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स पहले तो आज से सौ साल पहले या साठ सत्तर साल पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता था, था मगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का आजकल इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है कि ये जब ज़मीन में ये एब्जॉर्व होती हैं तो इनसे नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा होती है और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी तीन सौ गुना ज़्यादा ख़तरनाक है तो ये गैस जो है ये भी इतनी निकलती है ज़मीन से कि ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन करके है और और भी बहुत से इसके कारण हैं, मगर मैं यही कहना कि आजकल जैसे देखिए का कितना बढ़ गया है तो मांस के कंजम्पन के कारण हमारा जानवरों का पालन पोषण जो है वो इतना बढ़ गया है और अभी मैं एक पढ़ रहा था कि एक आंकड़े के अनुसार इक्यावन परसेंट परसेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो केवल हमारे एनिमल एग्रीकल्चर के कारण इस पृथ्वी पर जनरेट हो रही है तो अब ये ऐसे कुछ बड़े प्रोमिनेंट से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इस धरती पर जनरेट हो रही हैं और इसी की वजह से हमारे वायुमंडल में गैसेस का जो है वो बैलेंस बिगड़ रहा है और यही कारण है कि हमारे आज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो हमारे स, उसके हमको अब दिखने लग गए। राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसका पृथ्वी पर बढ़ने का वजह क्या है ग्लोबल वार्मिंग का आपने अभी जिक्र किया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी कुछ चीजें जो है समझ में आ रही है और जैसे की आपने एक जगह बताई की वो जहाँ पर सभी म्यूनिस्पाली जो है कचरा लेकर एक जगह पे डाल देती है डंपिंग ग्राउंड इसको एक्चुअली में बोलते हैं जहां पर सारा कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो इस तरह से कई चीजें हो रही हैं लेकिन अभी उसको भी खत्म करता या फिर उसको कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर के रूप में या खाद के रूप में इस्तेमाल भी पॉजिटिव तरीके से हो सकता है कि ऐसा मेरा मन में एक प्रश्न आता तो इस तरह के कई और भी चीजें हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर बढ़ रहा है और इसकी वजह क्या हो सकती है ये ये जानना भी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हम जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में ऐसा मैं ज़िक्र कर ही रहा था कि फॉसुल फूल जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ये इस्तेमाल जो है अभी कुछ 40 50 60 आ, सालों से ही इसका काफ़ी इस्तेमाल बढ़ा है और इस की वजह से हमारा जो पूरा वातावरण है वो बुरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आज हम चर्चा करते समय करते हुए सुनते हुए हैं आपस में सभी बोलते हैं कि साहब बहुत मौसम ख़राब हो गया है बहुत गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सीधा असर है वो मौसम के ऊपर नजर आने लग गया है और कुछ आंकड़े भी बता रहे हैं कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हो हो, है खत्म होने की कगार के ऊपर आ गई है और इसके अलावा वायुमंडल में एक ओजोन की लेयर होती है तो ये ओजोन की लेयर में भी कमी आ गई है और ये ओजोन की लेयर में हम कभी किसी आगे अपने बातचीत करेंगे सेपरेट क्योंकि ये काफी लंबा विषय है ओजोन की लेयर में कभी आना भी हमारे मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसके लिए बहुत दूरगामी परिणाम पड़ते हैं और इन सब के कारण से ये जो पोल्यूशन हो रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ चुके हैं और ये जो पॉल्यूशन है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये साफ साफ ये संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ये ग्रीन हाउसेज गैसेज जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसेस एक बार वायुमंडल में आदने से ये बहुत लंबे समय तक वहाँ पर इकट्ठा रहती हैं और इनको वहाँ से दूर होना या निकलना या वहाँ से कोई संभव नहीं है और इसकी इसका कोई सलूशन मानव के पास या कोई वैज्ञानिकों के पास नहीं है एक बार ये इकट्ठा हो गई तो ये सैकड़ों साल तक वहाँ पर रहती हैं और रहने की संभावना भी है और ये वहाँ जब भी इकट्ठा होंगी तो इनका असर तो फिर सेंचुरीज तक नज़र आएगा अभी एक देखिए जो वैज्ञानिकों ने हम लोगों को के सामने ये तथ्य रखा है कि पिछले करीब 200 सालों में हमारे जो धरती का टेम्परेचर है मैंने बताया कि वो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है और ये हम हम लोग जो अभी हमने तो देखा है अपनी आँखों से कि जो अभी लास्ट सेंचुरी गई है बीसवीं शताब्दी जिसे बोलते हैं इसके पिछले बीस साल मतलब 1980 का दशक 1990 का दशक जो है वो वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 400 सालों में ये सबसे ज्यादा गर्म माने गए है और आज हम कभी कभी हमें सुनाई पड़ता है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है और हमें अभी एक पढ़ रहा था एक इंटरनेट के ऊपर कि जो एक आर्कटिक क्लाइमेट की एक इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी है उनकी रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट ये बता रही है कि अलास्का कनाडा और रशिया में विश्व का जो एवरेज टेंपरेचर है उससे दो गुना ज़्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है तो ये एक काफ़ी चिंता का विषय है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए समुद्रों में जो कोरल रीफ है वो 1980 से काफी तेजी से मर रहे हैं और इसका तो मैं आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा इफेक्ट देखा है मैं अभी कुछ साल पहले मैं लक्षद्वीप में गया था अपने देश में तो वहां पर हमारे यहाँ भी कोरल रीफ है उस एरिया में और वहां पर मुझे जब हम लोगों ने समुद्र में गए हम बोटिंग करने के लिए कोरल रीफ को देखने के लिए तो मुझे मेरे बोटमैन ने ये दिखाया कि देखिए साहब ये कोरल रीफ जो आज आप डेड देख रहे हैं आज से कुछ समय पहले तक ये जिंदा होती थी तो ये कोरल रीफ का मरना भी ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो रहा है और और तो और रविश जी पिछले सौ सालों में समुद्र तल का समुद्र तट का जो स्तर है वो सात इंच बढ़ चुका है ये क्या लोगों को पता है इस बात का कि सात इंच समुद्र तल जो है वो बढ़ चुका है और ये सात इंच की जो बढ़ोतरी हुई है वो पिछले दो हजार सालों में भी नहीं हुई है और वैज्ञानिक तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इस जो अभी शताब्दी जिस शताब्दी में हम आप हैं वो शताब्दी के अंत तक ये तेईस इंच पढ़ने का अनुमान है अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति होगी और ये तो बहुत ही खतरनाक होगी और इसमें अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमारे जो ये कैलकाटा मद्रास मुंबई चेन्नई ये जो सी के चारों तरफ जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनका तो शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा वास्तव में क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है बट वैज्ञानिकों ने हम लोगों को एक चेतावनी ज़रूर दी है और ये यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी जो है पीने का पानी है या फूड प्रोडक्ट्स हैं इसमें कमी होने की संभावना बताई जा रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका बहुत असर पड़ रहा है और ये जो आप श्रोताओं ने शायद सुना होगा कि एमेज़ोन फॉरेस्ट एरिया है जिसको विश्व का सबसे घना जंगल माना जाता है वहाँ पर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि शायद डिज़र्ट क्रिएट हो रहा है या जो सहारा डिज़र्ट बहुत मशहूर है विश्व में वो अब जो है वहाँ पर ग्रीनरी देखी जा रही है तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस जो हैं वो मिल रहे हैं जो ये क्लियर कट ये बताते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक नहीं है और अगर हम इस, हम लोग इसको नहीं रोकेंगे तो शायद इसके दूरगामी परिणाम जो है वो हमको नजर आएंगे और यहाँ पर मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि रमेश जी कि इन सब के बावजूद अभी अभी एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि 37 परसेंट अमेरिकन ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सब झूठ है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और 64 परसेंट तो अमेरिकन ये सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से उनकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ता है और इसी सोच का एक असर जो है वो बिल्कुल अभी सामने नज़र आया है कि जो यहाँ पर अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है जो नए राष्ट्रपति जी आए हैं उन्होंने अभी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उन 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो कि विश्व के सभी देशों ने मिल साइन किया था तो उसमें अमेरिका ने भी साइन किया हुआ था जो पिछले राष्ट्रपति बैरक ओबामा जी थे उन्होंने इसको संधि को साइन किया था मगर नए राष्ट्रपति ने आके उस संधि से को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया मतलब वो मानते ही नहीं है कि ये ग्लोबल वार्मिंग कुछ है और इससे कोई विश्व को नुकसान होगा या अमेरिका को नुकसान होगा तो ये भी एक बहुत बड़ी विडमना है जो शायद आ, क्या सच होगा क्या झूठ होगा ये तो समय बताएगा बट बत ये जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है जिससे कि शायद हम जुटला नहीं सकते अब कोई माने या इसको ना माने राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स गंभीर विचार भी कर रहे होंगे कि किस तरह का ये ग्लोबल वार्मिंग है और कौन कौन सी बातें इससे जुड़ी हुई है वह सारी बातें आपने उसके कारण बताए हैं अब देखते हैं कि इस पर किस तरह के काम किए जा सकते हैं लेकिन उसके पहले अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेड मोट वन नाइनटी पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कसम में वाद प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या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 तू बच पाएगा तेरा अपना तेरा अपना खून ही फिर तुझा सी है ना तू का क्या वादे प्यार वफा बाद प्याराते हैं बातों का क्या का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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में आज के इस शो में बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आप सभी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और पृथ्वी पर ये बढ़ क्यों रहा है इसकी वजह क्या है इसको कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकते है उस विषय में आगे हम लोग जाएंगे लेकिन और कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा राजीव जी देखिए ग्लोबल वार्मिंग का पूरे मानव जाति के ऊपर जानवरों के ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर चौतरफा असर पड़ रहा है और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पहचान जो है वो क्या है तो यही पहचान है जो हमको बता रही है कि इसका असर पड़ रहा है इसमें समुद्र तल तट का तल का बढ़ना और सूखा पड़ना अधिक बारिश होना ये मौसम में लगातार हर साल बदलाव होना है। ये सारे जो हैं वो जीते जाते उदाहरण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को का एक उनके बढ़ने का सूचक है और इसका कुछ मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि जैसे ग्लेशियर जो हैं वो आजकल अंटार्कटिक आर्टिक रीजन्स में पिघलना शुरू हो गए हैं वहाँ पर उनकी वाइल्ड लाइफ जो है वो इको है उसके ऊपर असर पड़ रहा है और जैसे मैंने बताया आपको कि मौसम में आज बदलाव देखा जा रहा है जहाँ पर बारिश कम होती थी वहाँ बारिश होने लग गई है या जहाँ पर कम होती थी तो वहाँ बिल्कुल नहीं होने हो रही है और कहीं सूखा पड़ता था तो वहाँ और बढ़ गया है जहाँ नहीं पड़ता था वहाँ पड़ने लग गया है तो ये ये सारी जो घटनाएँ मौसम की हो रही हैं इससे हमारे पूरे वनस्पति के ऊपर पूरी वाइल्ड लाइफ के ऊपर असर पड़ रहा है और वो हमारा इकोसिस्टम सिस्टम बिगड़ रहा है क्योंकि जानवर जो है जब इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है तो जानवर एक दो एरिया से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जा रहे हैं और वैज्ञानिक तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग अगर हमने चेक नहीं की तो शायद इस सेंचुरी के अंत तक ये दो डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ना बढ़ना आ, बढ़ जाएगा और इससे जो हमारा वेदर है और क्लाइमेट है इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा और इससे हमारे पूरे धरती के ऊपर मतलब एक बहुत ही बुरा असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है और आज आप देखिए बीमारियां जो हैं वो नए नई किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं लग पा रहा है कि इसका कारण क्या है हम लोग आज से डेंगू है और और भी बहुत सी इस टाइप की वाटर वॉटरबॉन डिजीजेज हैं जो आ रही हैं जो कि पहले आज से 60, 70, 80 साल पहले कोई सुनाई नहीं पड़ती थी आज जो है वो हमारे हीट वेव जो है वो हॉट वेदर के कारण बहुत जनरेट हो रहे हैं ये हीट वेव्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा डेथ्स होने लग रही हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी खेती के ऊपर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी असर पड़ रहा है और अगर मौसम और गर्म होता जाएगा तो शायद एक दिन आ सकता है कि खेती में जो प्लांट्स हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और अगर प्लांट्स नहीं खेती नहीं होगी या प्लांट्स के ऊपर सर्वाइवल दिक, में दिक्कत आएगी तो शायद फूड शॉर्टेज होने की संभावना है और इससे दुनिया में आ, या वार की सिचुएशन आ सकती है आज देखिए हम अक्सर सुनते हैं पेपर में पढ़ते भी हैं टीवी में देखते हैं कि जो हरिकेन्स हैं या साइक्लोन्स हैं वो जो है बढ़ गए हैं काफ़ी और बड़े बड़े सीवर इंटेंसिटी के साइक्लोन्स जो हैं वो आने लग गए हैं ये ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पैदा हो रहे हैं क्योंकि जब ओशन्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी जो है वेपरेट हो रहा है और वो फिर हरिकेन्स को पैदा कर रहा है जैसे से मैंने ज़िक्र किया था सूखा जो है सूखा जो है वो काफ़ी पड़ने लग गया है क्यों फॉरेस्ट घटने से और और ये गर्मी पड़ने से जो है वो सूखे की संभावना काफ़ी हो रही है इसकी वजह से हमारे देश में या हम और विश्व के और डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टार्वेशन की डेथ्स आने लग गई हैं आज जो है मौसम देखिए मौसम जो है इतने बदल गए हैं कि कोई कभी कभी आप देखिए कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती है कभी जाड़ा बहुत ज़्यादा खिंच जाता है तो ये कुछ ऐसी आ, इंडिकेशन ज़रूर आ रहे हैं जो कि हमारे को ये बिल्कुल साफ ये दिखा रहे हैं कि हमारे पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है और इसका पूरा की पूरा जो है वो असर मनुष्यों के ऊपर जानवरों के ऊपर इकोसिस्टम के ऊपर वाइल्ड लाइफ के ऊपर सब पड़ रहा है और इससे खाली इसी इसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है इससे जो है वो जब नेचर में बदलाव होता है तो उससे देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर असर आने की संभावना है और ये जो देखिए अभी हमारे यहाँ पानी पानी की कमी कितनी है साफ पानी अवेलेबल नहीं है तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हो रहा है जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं पहले इतने नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आया करते थे आज अक्सर सुनते हैं कि अर्थक्वेक फ्लड्स वाइल्ड फायर लैंडस्लाइड ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं ये काफ़ी बढ़ गए हैं तो ये ये सारी बातें इस बात का संकेत दे रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसने अपना पृथ्वी के ऊपर और हमारे मानव जाति के ऊपर असर डालना जो है वो शुरू कर दिया है। राजीव जी ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इसका असर पड़ रहा है हमने देखा कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है कॉमन चीजें हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे की हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग का असर किस तरह से हो रहा है या किस तरह से पूरे देश पर पड़ रहा है रवि जी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने हमारे जो मौजूदा सरकार है वो इस विषय में इसने अभी पिछले दो तीन सालों में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम हमारा हमारी सरकार ने एक प्लान बनाया है कि 2022 तक हम हमारे देश में 40 परसेंट बिजली का उत्पादन केवल के रीनेबल इनर्जी सोर्सेस से किया जाएगा मतलब कि हम फॉसिल चूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो मैंने अभी समझौते की आपको बात बताई थी कि पेरिस का सम में जो समझौता हुआ है उसमें जो टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं सभी देशों के लिए वो हमारा देश जो है वो निर्धारित समय से आठ साल पहले ही जो है वो इसको पूरा कर लेगा और इसके लिए हमारे यहाँ सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और पानी से बिजली पैदा करने की पद्धति को के ऊपर जोर दिया जा रहा है और इससे ही हमारे देश में काफ़ी बिजली पैदा की जाएगी तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो हमारे देश में फौसल फूल का इस्तेमाल को कम करने में मदद करेगा और इसके ऊपर सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बना दी है रिनील इनर्जी मंत्रालय कहते हैं जो इन सब योजनाओं के ऊपर काम कर रही है तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी शुरुआत की है हमारी सरकार ने। राजीव जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की क्या सिचुएशन है किस तरह से असर हो रहा है इसमें मौजूदा सरकार की बात आपने बताई तो आइए आखिरी में एक और सवाल में पूछना चाहूंगा आप हमें बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमको सबको समझने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम जब हम लोग सब मिलकर के इस विषय में सोच विचार करेंगे और एफर्ट्स करेंगे तो शायद हम अपने लेवल पे ग्रीन हाउसेस के जनरेशन को कम कर सकते हैं मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने घरों में जो बल्बस का इस्तेमाल करते हैं या सी का इस्तेमाल करते हैं उसको उसकी जगह हम एल का इस्तेमाल करें तो इससे 70 परसेंट जो बिजली है उसकी कम खपत होती है हम अपनी ड्राइविंग जो हम करते हैं उसको कम कर दें उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कारपूल का इस्तेमाल करें और मैं जैसे मैं अपने और भी प्रोग्राम में मैंने चर्चा की है कि थ्री आर जो होता है जिसको रिड्यूस री यूज और रीसाइकिल का कंसेप्ट है हम उसको फॉलो करें घर में हम अपने एनर्जी इफ़िशेंट अप्लाइंसेज का उपयोग करें आजकल कर देखिए बाजार में फाइव स्टार फोर स्टार थ्री स्टार इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज आ गए हैं तो हम उनका उपयोग करें इससे जो है वो एनर्जी का कम इस्तेमाल होता है दूसरा आजकल सरकार ने हमारे देश में सोलर एनर्जी को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है तो सोलर एनर्जी का हम लोग उत्पाद का का उत्पादन अपने लेवल पर भी कर सकते हैं और सोलर एनर्जी का काफ़ी उपयोग कर सकते हैं हम घर के कामों में और हम अपने घर से जो वेस्ट हमारा निकलता है उसको हम जो है वो कम करें तो लैंडफिल में जो आजकल लैंडफिल में जो समस्या खड़ी हो रही है ग्रीन हाउस गैसेज की वो कम होगी और उसके बाद हम अपने आसपास या अपने खेतों में मैक्सिमम प्लान्टशन करें ट्रीज लगाएं इससे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत आ, मदद मिलती है और उसके बाद वैसे तो ये इंडिविजुअल चॉइस है अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करेंगे तो शायद एनिमल्स का पालन पोषण या एनिमल्स के ऊपर जो आज आ, की संख्या बढ़ रही है वो थोड़ी कम होगी तो उससे भी हमें कुछ मदद मिलेगी और उसको और मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे पानी है पानी की का संकट सामने आने की आसार बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं तो पानी को भी हम लोग कंजर्व करें उसकी बचत करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह की पद्धति को हम लोग करें और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसी जो स्टेप्स हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं सबका बताना तो यहाँ पर संभव नहीं है मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयर हों और आपस में चर्चा करें और इसमें हम लोग सब लोग मिल बैठ करके ये कोशिश करें कि हम इसको किस तरीके से समाज में इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं और इसलिए मैं मैं तो रेडियो मधुबन की तारीफ करूंगा कि आप इस ऐसे विषय के ऊपर आपने चर्चा का मौका दिया और समय निकाला तो ये भी एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आप लोगों ने लिया है और रमेश जी अंत में मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि जो वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी है वो बिल्कुल क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक, एक भविष्यवाणी नहीं है ये वास्तव में हकीकत में ये दुनिया में ये घट रहा है तो हमको इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से वाकिफ होंगे कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वो हमारे आसपास ही हैं और इन सभी चीजों को हम लोग महसूस भी कर रहे हैं बशर्त यही है कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी की कमी और प्लस क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है या नहीं इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं जिसके वजह से हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते और ऐसा भी है कि वर्तमान समय में जिस तरह से हमारी जीवन शैली बंधी हुई है जहाँ पर हम आठ घंटा बारह घंटा ड्यूटी करते हैं तो बाकी समय बसता ही नहीं है कि हम पर्यावरण के बारे में या इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचें और समझे और कुछ कदम उठाएं लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं हमारे साथ राजीव जी ने काफ़ी छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो भी बताने की कोशिश की है और इस विषय को आगे भी हम लोग सुनेंगे क्योंकि अब वक्त पूरा हो रहा है इजाजत नहीं देता कि और भी बातें करें हम समय की मांग कार्यक्रम में आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतना ही फिर अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे और राजीव जी जाते जाते एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को देखिये मैं मैं तो श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा की ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये वास्तव में जो वास्तविकता है हमारे पृथ्वी के ऊपर तो इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ थ्री आर का कंसेप्ट जो मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ उसको फॉलो करें रिड्यूस रे, री और रीसाइकिल तो अगर हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस, इस थ्री आर कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो शायद हम अपने लेवल के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीनहाउस गैसेस के जनरेशन में में मदद मदद कम करने में मदद कर जी राजी जी काफी अच्छी बात आपने बताया फिर से एक बार आपने याद दिला दिया आर और वर्तमान में इन चीजों को काफी लोग यूज भी करते हैं लेकिन इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा और हमारी आदतों में बना के रखना होगा हमारी आदत में ये तीन चीजें आ जाए रिड्यूस रिसाइकल और री ये चीजें हमारे बीच में आ जाए तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हम लोग कभी कभी चर्चा में बात करते हैं वो सारी चीजें जो है आ, कम हो सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें पूरा इकट्ठा काम करना पड़ेगा ग्रुप ग्रुप मिलके काम करना पड़ेगा तो वैसे काम बनेगा तो चलिए मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसी चर्चा को आगे और जारी रखेंगे अगले सप्ताह और बात करेंगे इसी विषय पर तब तक आप सभी से हम लोग चाहते हैं इजाज़त मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुनाए हैं रेडो मत बन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करा आते रहो मैं नहीं हूँ